महाभारत शांति पर्व ठतरीशोध्याय युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण का संवाद श्रीकृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा और युधिष्ठिर को उनके पास चलने का आदेश युधिष्ठिवाच किमद परमाचर्यध्याम कचिल्लोक्रयस्य स्वस्ति लोकपराज चतुर्थ ध्यान मार्ग ताम आलब्ध पुरसर्षभ अपक्रांतो ये ने विस्मृतम मन युधिष्ठिर ने पूछा अमित पराक्रमी जगत के आश्रयदाता पुरुषोत्तम आप यह किसका ध्यान कर रहे हैं यह तो बड़े आश्चर्य की बात है इस त्रिलोकी का कुशल तो है ना आप तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरिय ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ऊपर उठ गए हैं इससे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है निगृह तो ही वायुस्ते पंचकर्मा शरीर गह इंद्रिया प्रसन्नानी मन से आपके शरीर में रहने वाली और श्वास प्रश्वास आदि पांच कर्म करने वाली प्राण वायु अवृद्ध हो गई है आपने अपने प्रसन्न इंद्रियों को मन में स्थापित कर दिया है वाक्य सोविंद बुद्धौता गोविंद, गोविंद मन तथा वाक आदि संपूर्ण इंद्रियां आपके द्वारा बुद्ध में लीन कर दी गई है समस्त गुणों को और इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को आपने क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थापित कर दिया है निगंती तब रोमाणी सिरा बुद्धि तथा हो गए हैं जरा भी हिलते नहीं है बुद्धि तथा मन भी स्थिर है माधव आप काठ दीवार और पत्थर की तरह निश्चिष हो गए हैं यथा दीपो नृंगो ज्वलते पुनः तथा से भगवन देव पाषाण इव निश्चल भगवान देवदेव जैसे वायुशून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं एक तार जलती रहती है उसी तरह आप भी स्थिर हैं मानो पाषाण की मूर्ति हो यदि हार हा न रहस्यम चते यदि छंद में संशयम देव प्रपन्नाया भी चते देव यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यदि यह आपका कोई गोपनीय रहस्य न हो तो मेरे इस संशय का निवारण कीजिए इसके लिए मैं आपकी शरण में आकर बारम्बार याचना करता हूँ तो कर्ता विकर्ता आप ही इस जगत को बनाने और विलीन करने वाले हैं आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं आपका न आदि है और न अंत आप ही सबके आदि कारण है तकताय शीरसा प्रणताय चथा तत्व ब्रोही धर्ममृता मैं आपके शरण में आया हुआ भक्त हूं और माथा टेककर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रभो इस ध्यान का यथार्थ तत्व मुझे बता दीजिए तथा स्ोचरे मनोबुद्धिन्द्रिया च स्मृतपूर्ववाचेद भगवान वास्वा युधिष्ठिर की यह प्रार्थना सुनकर मन बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने स्थान में स्थापित करके इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन बाणसिया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं मेरा ध्यान कर रहे हैं इसलिए मेरा मन भी उन्हीं में लगा हुआ है जातल यतल निर्घोषम स्फुर्जित देवराजोपि तमस्मी मनसा बिजली की गड़गड़ाहट के समान जिनके धनुष की टंकार को देवराज इंद्र भी नहीं सह सके थे उन्हीं भीष्म के चिंतन में, में मेरा मन लगा हुआ है ये नाभिजित्य तरथा सम्राज मंडल कन्याह तमस्मि कन्या तमस्त ने काशीपुरी में समस्त राजाओं के समुदाय को वेग पूर्वक परास्त करके काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था उन्हें भीष्म के पास मेरा मन चला गया है त्रयोव तिराधया मासगव न च रा जो लगा तेईस दिनों तक ध्रुनंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करते रहे तो भी परशुराम जी जिन्हें परास्थ न कर सके उन्हें भीष्म के पास में के द्वारा पहुंच गया था एक एक-एक ग्राम महामुपागच्छन् वे अपने संपूर्ण महामुपागछतों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्ध के द्वारा मन मन का संयम करके मेरी शरण में आ गए थे मेरा मन भी उन्हें लगा था यमगंगा बंगा गर्भविधि वशिष्ठ शिक्षित जिन्हें गंगा, गंगा देवी ने विधिपूर्वक अपने गर्भ में धारण किया था और जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई थी उन्हें भीष्मजी के पास में मन ही मन पहुंच गया था दिव्यास्त्राणे महातेजा जो बुद्धिमानं बुद्धिमान सांघाश्चतु तमस्वी मनसा जो महातेजति बुद्धिमान भीस्म दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों को धारण करते हैं उन्हीं के चिंतन में, में मेरा मन लगा हुआ था राम से दैतम शिष्यम जामदघ से पांडव आधारम थर्विद्या तमस्मी मनसागत पांडुकुमार जो जमदंग नंदन परशुराम जी के प्रिय शिष्य तथा संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं उन्हें भीष्मी का मैं मन ही मन चिंतन करता था सही भूत्य भवत्य भरतर्ष वेम विधान श्रेष्ठम तमस्मसागत भरत श्रेष्ठ वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानते हैं धर्मज्ञों में श्रेष्ठ भीष्म का मैं मन ही मन चिंतन करने लगा था पार्थ पार्थ जब अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक में चले जाएंगे उस समय यह पृथ्वी अमावस्या की रात्रि के समान श्रीहीन हो जाएगी तद्युषांगीम पराक्रम अभिगम्योपस्य प्रक्ष मनोगतम अतः तो महाराज आभ्यानक पराक्रमी गंगानंदन भीष्व के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जो संदेह हो उसे पूछिए चातुर्वेद्यम चातुर्होत्र चातुराश्रमेव च राजधर्माश्च निखिलान् पृथ्वी पते पृथ्वीनाथ धर्म अर्थ काम और भोक्ष इन चारों विद्याओं को होता उद्गाता ब्रह्मा और अध्वर्यों से संबंध रखने वाले यज्ञादि कर्मों को चारों आश्रमों के धर्मों को तथा संपूर्ण राज धर्मों को उनसे पूछिए तस्मिते तस्मित भौरवाणर एवं ज्ञास्त गें तस्मा चोदयाम कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्मी सूर्य जब अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूँ तथा वचनम उत्तम शास्त्रुक स धर्मज्ञ जनार्जनम उच भगवान श्री कृष्ण का उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर धर्मज्ञिर का गला भर आया और वे आंसू बहाते हुए वहाँ श्री से कहने लगे यद भीमच प्रभाव प्रतिमाधव तथा तन्नात्रदेहो विद्यते मम माधव माधव भीष्मी के प्रभाव के विषय में आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है इसमें मुझे भी संदेह नहीं है महाभाग्यम चीष्म महादुते श्रुतम मैया कथयता ब्राह्मणानाम महात्म महातेजस्वी केशव मैंने महात्मा ब्राह्मणों के मुख से भी भीष्मजी के महान सौभाग्य और प्रभाव का वर्णन सुना है भवाच्च करता लोकानाद्रवीद हरिशूदन तथा तदानी ध्येक यादव नंदन सत्र यादव आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है यदि बुद्धिस्ते महिमाधव तामग्रत पुरस्कृत जामह व्यम माधव यदि आपका चार मेरे ऊपर अनुग्रह करने का है तो हम लोग आपको ही आगे करके जी के पास चलेंगे। महाबाहो दस महा महाबाहो सूर्य के उत्तरायण होते ही कुरकुलषण भी देवलोक को चले जाएंगे अतः उन्हें आपका दर्शन अवश्य प्राप्त होना चाहिए तवचादर्शन लाभ ब्रह्ममयो निधि आप आदिदेव तथा अक्षर पुरुष हैं आपका दर्शन उनके लिए महान लाभकारी होगा क्योंकि आप ब्रह्ममय निधि हैं वैसम वाच थ्रुत्र धर्मराजस्वन मधुसूदन पार्श्व संसा कि रथों में योग्यता मिथी वैश्वान जी कहते हैं राजन धर्मराज का यह वचन सुनकर मसूजन श्रीकृष्ण ने पास ही खड़े हुए सात्विकी से कहा मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए सातके निष्क्रम्य केशवस्थ समीपत दारुकं प्राह कृष्णस्य युजताम रथ इुत आज्ञा पाते ही सात श्रीकृष्ण के पास से तुरंत बाहर निकल गए और दारुक से बोले भगवान श्रीकृष्ण का रथ तैयार करो स साप्तके रासुवचो निशम्य रथोत्तम कांचन भूषितांगम मसारये का विभंगै विभूषित हे मटिबद्ध प्रभां मासुगामिनं विचित्रनाना प्रभाव माशुगा विचित्रनामणिभूषिता नवोदि विचित्रं प्रतानम विचित्राचनम पताकिन सुग्री वसैभ्य प्रभु सात्विकी का सुनकर दारुक ने मरकत चंद्रकांत तथा तो सूर्यकांत मणियों की ज्योतिर्मयी तरंगों से विभूषित उस उत्तम रथ को जिसका एक एक अंग सुनहरे साजों से सजाया गया था तथा तो जिसके पहियों पर सोने के पत्र गए थे, तैयार किया और हाथ जोड़कर भगवान श्रीकृष्ण को इसकी सूचना दी वह शीघ्रगामी रथ सूर्य के के पड़ने से उद्भासित हो, तुरंत के उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता था उसके भीतरी भाग को नाना प्रकार के विचित्र मणियों से विभूषित किया गया था वह प्रतापी रथ विचित्र गण चिन्हित ध्वजा और पताका से राजधर्मानुशासन पर्व रही महापुरुष तब सकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में महापुरुष तुति विषय छियाली वां अध्याय पूरा हुआ